विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार प्रतियोगिता का भीम का इंजन सब कुछ नष्ट कर डालेगा यदि तुमको रहना है तो तुम समय के अनुसार अपने को समायोजित करो यदि हमें रहना है तो हमें एक वैज्ञानिक राष्ट्र बनना हो पड़ेगा बौद्धिक शक्ति ही शक्ति है तुमको यूरोप वासियों से संगठन शक्ति अवश्य सीखनी चाहिए तुम स्वयं शिक्षित बनो और अपनी महिलाओं को शिक्षित बनाओ तुम बाल विवाह अवश्य समाप्त करो ये सब विचार समाज पर तैर रहे हैं तुम सब यह जानते हो तो भी कार्य करने का साहस नहीं होता। बिल्ली को घंटी कौन बांधे उपयुक्त समय पर एक आश्चर्यजनक व्यक्ति आएगा और तब सभी चूहे साहसी बन जाएंगे जब कभी कोई महापुरुष आता है तो परिस्थितियाँ पहले से उसके पैरों के नीचे तैयार रहती है वह ऊट की पीठ को तोड़ देने वाले बोझ का अंतिम तृण होता है वह सोप की एक चिंगारी होता है इस बातचीत में भी कुछ है हम उसके लिए भूमि तैयार कर रहे हैं क्या कृष्ण धूर्त थे नहीं वे धूर्त नहीं थे उन्होंने युद्ध रोकने के लिए अपना पूर्ण प्रयत्न किया दुर्योधन युद्ध कराकर ही माना पर जब एक बार किसी बात में पड़ जाए तो पीछे न लौटे वह कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है भागो मत यह कायरता है जब पड़ जाओ तो उसे अवश्य करो एक इंच ना हटो निश्चय ही किसी अन्याय के लिए नहीं वह युद्ध तो धर्म युद्ध था शैतान अनेक वेशों में आता है क्रोध न्याय के रूप में और वासना कर्तव्य के रूप में जब वह प्रथम बार आता है तो मनुष्य जान तो जाता है पर भूल जाता है जैसे तुम्हारे वकीलों की अंतरात्मा पहले वे समझते हैं कि यह सब बदमाशी सठता है तब फिर वही अपने मुवक्किलों के प्रति उनका कर्तव्य हो जाता है अंत में वे पक्के हो जाते हैं योगी लोग नर्मदा के तट पर रहते हैं जो उनके लिए सर्वोत्तम स्थान है क्योंकि वहां की जलवायु बहुत सम है भक्त लोग वृंदावन में रहते हैं सिपाही जल्दी मरते हैं प्रकृति अवगुण से भरी है पहलवान जल्दी मरते हैं भद्रजनों का वर्ग बलिष्ठ है और गरीब लोगों का वर्ग सबसे अधिक कर्मठ होता है बद्धकोष्ठ व्यक्ति को फलाहार ठीक हो सकता है सभ्य व्यक्ति को बौद्धिक कार्य के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है भोजन में उसे मसाले और चटनी लेनी पड़ती है बरबर 40-50 मील नित्य पैदल चलता है उसे रूखे सूखे भोजन में भी रस मिलता है हमारे सभी फल कृत्रिम हैं और अकृत्रिम आम बहुत कम होता है गेहूं भी कृत्रिम है वीर रक्षा करके अपने शरीर के आध्यात्मिक कोष की रक्षा करो गृहस्थ के लिए अपने आय को व्यय करने का यह नियम है कि वह आय का चतुर्थांश परिवार पर चतुर्थांश दान पर चतुर्थांश वचन पर और चतुर्थांश स्वयं पर व्यय करे विविधता में एकता समष्टि में व्यष्टि ही सृष्टि की योजना है केवल कारण को क्यों अस्वीकार करते हो कार्य को भी अस्वीकार करो जो कुछ कार्य में है वही सब कारण में भी अवश्य होगा ईसा का सार्वजनिक जीवन केवल अट्ठारह महीने चला और इसके लिए वे शांतिपूर्वक अपने को बत्तीस वर्ष तक तैयार करते रहे हजरत मोहम्मद जब बाहर निकले वे चालीस वर्ष के थे